शिव पुराण वृद्ध संहिता व्यास जी ने पूछा महाबुद्धिमान सनत कुमार जी जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी अब आप उसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था शंभ की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं भृगनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी ताक उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है उन्हें लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई तात् मुझे शिव लीलामृत श्रवरण करने की विशेष लालसा है अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे संत कुमार जी ने कहा मुनिवर भगवान शंकर के प्रमुखों की जब अत्यंत विजय होने लगी तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ा कर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की इस पर शुक्रचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा फिर तो वे युद्ध स्थल पर गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानों वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हो जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर से शिव को यह समाचार सुनाया तब शिव जी ने कहा नंदिन तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच वे द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले आता है सनज कुमार जी कहते हैं, महर से जो कहने पर नंदी के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे वहां समस्त दैत्य हाथों में पास खड्ग वृक्ष पत्थर और पर्वतखंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे यह देख कर नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरब हाथी को उठा ले जाता है महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए उनके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए तब देव दाना उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र त्रिशूल तलवार फरसा वरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र उग्रवृष्टि करने लगे तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यो की विजय की आशा जाती रही उस समय उनकी दशा सूढ़ रहित गजरा गजराज सिंहहीन साण मस्तक विहीन देह अध्ययन रहित ब्राह्मण उद्यमहीन प्राणी भाग्यहीन के उद्यम पति रहित स्त्री फलवर्जित बाढ़ पुण्यहीनों की आयु व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह सूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा वीरों जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयस रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तब की क्या आवश्यकता है अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानों रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मसने लगे तथा बाण, खड्ग वज्र सरीखे कठोर पत्थर भुचुंडी भिंदपाल शक्ति भाले फरसे खटवांग पट्टी त्रिशूल लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ इसी बीच विनायक स्कंद नंदी सोमनंदी वीर नैगमे और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया फिर तो प्रमुखों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल से सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा इस प्रकार वे सौ वर्षों तक शिव जी की कुछ में चारों ओर भ्रमण करते रहे परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दुष्ट सदाचार की छिद्र को नहीं देख पाती तब भृगुनंदन सहयोग योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया तदनंतर करुणासागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर कर मुस्कुराते हुए बोले महेश्वर ने कहा भ्रगुनंदन क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे जाओ अब तुम मेरे पुत्र हो गए धनज कुमार जी कहते हैं मुनिवर देवेश्वर शंकर के जो कहने पर सूर्य के सदीश क्रांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे शुक्र ने कहा भगवान आपके पैर सिर नेत्र हाथ और भुजाएं अनंत है आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य के सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपके आठ मूर्तियां बताई जाती है और आप अनंत मूर्ति भी हैं आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं सनत कुमार जी कहते हैं मुने इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह तो तुम्हें सुना दिया अब शंभु के उधर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो